पहला प्रश्न आपने कहा कि भक्ति के मार्ग पर जीवन की किसी भी बात का इनकार नहीं शरीर इंद्रियां, परिवार सब स्वीकार है सब में ही भगवान की झलके मिलती फिर क्यों कर सहजोबाई शरीर इंद्रियों एवं घर परिवार को बंधन प्रपंच परमात्मा से विपरीत मानती है यह प्रश्न थोड़ा जटिल है समझना चाहोगे तो ही समझ में आ सकेगा सर्व स्वीकार का अर्थ है अस्वीकार भी स्वीकृत है सर्व में अस्वीकार भी सम्मिलित है परिवार तो सम्मिलित है ही सन्यास भी सम्मिलित है घर द्वार तो सम्मिलित है ही निर्जन एकांत भी स्वीकृत है सर्व स्वीकार का अर्थ तुम्हें तो यह मत समझना कि सिर्फ संसारी स्वीकृत है और संन्यासी नहीं स्वीकृत है मौज की बात है परमात्मा किस में क्या रूप लेगा किसी को ग्रस्त बनाएगा किसी को ब्रह्मचारी रखेगा अगर ब्रह्मचारी का अस्वीकार हो जाए तो वो कैसा स्वीकार हुआ सर्वस्वीकार ना हुआ वो तो तरकीब हो गई मन की चालाकी हो गई सहजो संन्यासनी थी ब्रह्मचारिणी थी उसने घर ग्रस्थी जानी नहीं संसार उसे भाया नहीं उसने तो गुरु चरणों में सब छोड़ दिया वही चरण उसका घर था वही चरण उसका परिवार थे परमात्मा की परम स्वीकृति में यह भी सम्मिलित है और जब मैं तुमसे कहता हूं संसार से भागने की कोई जरूरत नहीं तो तुम ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं कि संसार को पकड़ने की जरूरत है भागने की जरूरत नहीं है अगर संसार में रहकर ही तुम्हें परमात्मा मिल सकता हो अगर संसार में रहकर तुम्हें परमात्मा की कोई संभावना ही ना दिखाई पड़ती हो तो परमात्मा को पाने का सवाल है संसार को पकड़े रहने का सवाल नहीं छोड़ देना अपने भीतर के तार कहा मेल खाते कहा तुम्हारी वीणा में संगीत पैदा होता है उसकी तलाश करना सन्यासी को दुकान पर बिठा दो परेशान हो दुकानदार को मंदिर में बिठा दो वहीं दुकान दुकान खोल देगा या बेचैन हो इसलिए कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा तू भाग मत वो तेरा ढंग नहीं तेरा स्वभाव नहीं तेरा स्वधर्म नहीं लड़ना तेरे रोए रोए में छिपा है तेरे खून की बूंद बूंद में छतरी है तो जंगल में भी भाग के सन्यासी हो ना सकेगा बिना धनुष के बिना तेरे गांडीव के तेरी आत्मा ही खो जाएगी तेरा व्यक्तित्व उससे बना है तेरा होने का ढंग तेरी तलवार की धार में है वो तलवार छूटते ही पे जंग खा जाएगी तू तलवार ही नहीं खोएगा अपने को खो देगा तेरे व्यक्तित्व की निजता नष्ट हो जाएगी तू से मत भाग पहले अपना स्वधर्म ठीक से पहचान ले फिर उसी पहचान के माध्यम से परमात्मा जो तेरे स्वधर्म से करवाना चाहे उसे होने दे फिर तू निमित्त हो जाए अगर कृष्ण ने जरा भी सन्यास की संभावना देखी होती वो से कहते जा, युद्ध तेरे लिए नहीं कृष्ण भी उन रोक नहीं पाते रोकने का कारण भी ना होता और कृष्ण रोकते भी अगर अर्जुन के भीतर सन्यास की ही संभावना होती तो अर्जुन रुकता नहीं सारी बात सुनता धन्यवाद देता कहता आपने इतना श्रम किया फिर भी मैं पहचानता हूं कि मेरा स्वधर्म मुझे वहीं ले जा रहा है। आपकी ही मान रहा हूं स्वधर्म ए निधन श्रेय पर मेरा स्वधर्म मुझे जंगल ले जा रहा है। तो मैं जाता हूं तुम किसी ढांचे में अपने को बिठाने की कोशिश मत करना अन्यथा बेचैनी होगी तुम्हारा जिस तरफ सहज प्रवाह हो उसको ही तुम जीवन की दिशा बना लेना बहुत लोग हैं जो बाजार में बैठकर परमात्मा को न पा सकेंगे उनके स्वभाव से मेल नहीं खाता मेरे परिवार में मेरे बड़े काका हैं दुकानदार की उनमें कोई वृत्ति नहीं है जन से कवि है जब विश्वविद्यालय से पढ़ के वापिस लौटे तो कविता से तो कोई धन मिलता नहीं न कविता से पेट भरता है और पूरा परिवार तो व्यवसाय में डूबा है तो उन्हें भी उनका कोई रस नहीं तो कोई उपाय न था तो उनको दुकान पर ही बिठाया। मैं छोटा था तब से मैं उनका निरीक्षण करता रहा अगर कोई घर का मौजूद ना हो और ग्राहक दुकान पर आ जाए तो उसे चुपचाप हाथ से इशारा कर देते कि आगे अब ऐसे व्यक्ति से तो दुकान चलेगी नहीं ग्राहक कोई भिखारी तो नहीं है ऐसा ग्राहक को आगे का इशारा करना वो भी चुपचाप कि कोई सुन ना ले क्योंकि तो कोई सुन ले तो घर के लोग नाराज हो कि तुम दुकान पर दुकान चलाने को बैठाया है या बिगाड़ने को बैठा है और जिस ग्राहक को वो ऐसा इशारा कर दे वो दोबारा दुकान पे भी ना आए कि इस तरह की दुकान पे क्या जाना जहां भिकमंगी की तरह व्यवहार किया जाता हो और वो इतने दुख और इतने नाराजगी से देखें ग्राहक को ऐसे तो दुकान नहीं सकती ग्राहक ना आए तो वो बड़े प्रसन्न दिन खाली चले जाए तो उनके आनंद का कोई अंत नहीं तो वो दो पंक्तियां कविता की जोड़ लें या एक गीत बना ले दुकान के खाते बही में भी उन्होंने कविताएं लिख उनके स्वभाव के यह अनुकूल न था जबरदस्ती उन्हें दुकानदार होना पड़े तो प्राण कुंठित होंगे ऐसे ही तुम दुकानदार को जबरदस्ती कविता करने बिठा दो तो भी मुसीबत होगी वो कविता में भी दुकान को ही बसाएगा उसके कविता के स्वप्न में भी दुकान का ही विस्तार हो जाएगा न तो दुकान बुरी है और न भली है न कविता बुरी है न कविता भली है बुरा भला कुछ भी नहीं है तुमसे जिसका मेल खा जाए जो तुम्हारे स्वधर्म के अनुकूल आ जाए फिर उसके लिए चाहे सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना लेकिन स्वधर्म को मत छोड़ना स्वधर्म छोड़ के सारा संसार भी मिलता हो तो मत लेना क्योंकि आखिर में तुम पाओगे कि वो मिलना नहीं था धोखा हो गया अंततः तो स्वधर्म ही हाथ में रह जाता है से सब खो जाता है इस जगत में हम स्वधर्म को लेकर ही आते हैं और स्वधर्म को लेकर ही विदा होते बाकी तो सब बीच की कहानी बनती है मिटती है बिखर जाती है। तो जब मैं कहता हूं सर्वस्वीकार, तो तुम ध्यान रखना उसका मेरा मतलब ये नहीं है कि सन्यासी जीवन को त्याग कर जाने वाला हिमालय की गुफाओं में विराजमान वह अस्वीकृत नहीं वो भी स्वीकृत है अगर किसी को हिमालय में ही गीत फूटता है और वही उसके जीवन में नृत्य आता है तो मैं कौन हूं या कोई भी कौन है जो उसे रोके बाजार में उसे वही होना चाहिए लेकिन ऐसा मत सोचना कि हिमालय के कारण गीत पैदा होता है अन्यथा भूल से दुकानदार भी वहां पहुंच जाएगा सोचेगा कि हिमालय में गीत पैदा होता है नृत्य होता है तो मैं भी छोड़ू और मैं भी हिमालय चला जाऊं वो वहां सिर्फ दुखी होगा उदास होगा पीड़ित होगा न तो हिमालय में गीत है ना बाजार में गीत तुम में है गीत तुम्हारे स्वभाव में तुम्हारे और तुम्हारे अस्तित्व में जब मेल पड़ता है तब गीत का जन्म होता है गीत तुमसे बाहर नहीं है तो तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी परिस्थिति में मेल बने इस तरह की चिंता करना इस तरह का जीवन आचरण निर्मित करना कि तुम्हारा जीवन और तुम्हारे भीतर की धारा में विरोध ना हो संगति हो तालमेल हो लयबद्धता हो तुम्हारा भीतर का जीवन और तुम्हारा का बाहर का जीवन पैर मिला के चल सके भीतर तुम जा रहे पश्चिम और बाहर तुम जा रहे पूरब तो तुम्हारे जीवन में तनाव होगा परेशानी होगी चिंता होगी संताप होगा और अंततः था विषाद के अतिरिक्त कभी कुछ हाथ में ना आएगा समाधि तुम न हो पाओगे समाधि उस दशा का नाम है जब तुम्हारे बाहर और भीतर में ऐसा मेल हो जाता है ऐसा मेल कि बाहर बाहर नहीं मालूम पड़ता भीतर भीतर नहीं मालूम पड़ता बाहर भीतर हो जाता है भीतर बाहर हो जाता है ऐसा मेल हो जाता है कि सीमा रेखा खींचनी मुश्किल हो जाती है कहां मेरा भीतर है कहां मेरा बाहर है। बस उसी क्षण उसी संयोग संवाद संगीत के क्षण में परमात्मा तुम में उतर आता है जितना होगा तनाव उतना ही परमात्मा का अवतरण असंभव है जितनी होगी संवाद की अंतर्दशा उतना ही द्वार खुल जाता है तो सहजोबाई को मैंने ना कहूंगा कि वो घर घरग्रस्थी बसाए पत्नी बने मां बने मैंने ना कहूंगा मुझसे आके पूछती तो मैं कहता कि जो तुझे ठीक लगता जबरदस्ती मत करना अपने साथ तेरा ब्रह्मचर्य आरोपित ना हो वो आरोपित नहीं था क्योंकि कभी सहयोग को किसी ने दुखी न देखा वो सदा प्रफुल्लित थी वो सदा फूल सी खिली थी किसी ने कोई कारण न पाया कि उसने जीवन की जो धारा चुनी है उससे अन्यथा धारा भी हो सकती थी वही उसकी धारा थी तो अंततः कौन निर्णायक है कहते हैं फल प्रमाण है वृक्ष का तो जीवन की उपलब्धि प्रमाण है जीवन की अगर सहजों ने अपने जीवन में परम आनंद पाया तो जैसा उसने जीवन जिया वही उसके जीने योग्य था अगर वो प्रफुल्लित हो सकी खिल सकी उसका कमल खिल सका तो वही सबूत है कि उसने जैसा जीवन जिया वो ठीक था अन्य फूल न खिलता अंत ही वक्तव्य है तुम्हारे पूरे जीवन पर अगर मृत्यु के क्षण तक तुमने समाधि को उपलब्ध कर लिया मरने के पहले अगर तुम परम समाधान को उपलब्ध हो गए तो मैं तुमसे न कहूंगा कि तुम जीवन में कुछ फर्क करो तुम्हारा जैसा जीवन था उस पर छाप लग गई कि वो सही था अगर उसमें जरा भी बूलचूक होती तो तुम्हें इस समाधिस अवस्था को उपलब्ध ना होते तुम अगर मंजिल को पहुंच गए तो मार्ग ठीक था मार्ग के ठीक होने का और सबूत क्या है कोई मार्ग अपने आप में ठीक थोड़ी होता है मंजिल पे पहुंचता है इसलिए ठीक होता है क्या तुम ऐसा कह सकोगे कि मैं बिल्कुल ठीक मार्ग पे चल रहा हूं यद्यपि मंजिल कभी नहीं आती मार्ग मेरा बिल्कुल ठीक है मंजिल कभी नहीं आती मैं तो तुमसे कहूंगा कुमार्ग पर भी चलना पड़े मंजिल आ जाए तो कुमार कुमार कुमार्क नाहमार्ग ना हो गया जिस मंजिल आ जाए वही मार्ग है अंत ही वक्तव्य है अंत ही निष्कर्ष है और अंत तक रुकना नहीं पड़ता क्योंकि प्रति घड़ी वक्तव्य मिलता है प्रति घड़ी तुम जानते हो अगर तुम्हारे बाहर और भीतर में मेल है तो प्रति घड़ी जैसे मंदिर की घंटियां बजती हूं ऐसे तुम्हारे भीतर कुछ बजता चलता है जैसे नदी के किनारे पहुंचकर हवाएं शीतल होने लगती ऐसा जैसे ही तुम्हारे बाहर भीतर में तालमेल होता है वैसे तुम्हारे भीतर शीतलता उतरने लगती जैसे बगीचे के पास जाकर फूलों की सुगंध घेरने लगती ऐसे जैसे तुम्हारे भीतर तालमेल होता है एक सुगंध अनिर्वचनीय सुगंध तुम्हारे भीतर उठने लगती है किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं तुम्हारे भीतर कसौटी है कि तुम्हारा जीवन ठीक जा रहा है या नहीं और दूसरा कोई निर्णय देगा दे भी कैसे दे भी नहीं सकता सोचो कृष्ण ने एक तरह का जीवन जिया महावीर का जीवन बिल्कुल भिन्न है बुद्ध का जीवन और भी अलग है मोहम्मद और महावीर में तुम कहां संबंध जोड़ पाओगे क्राइस्ट और कृष्ण बड़े दूर लेकिन सभी ने पा लिया उनके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन एक बात तय है कि वो जिस रास्ते पर थे उससे उनका स्वधर्म मेल खाता था बस उतनी बात सब में समान है महावीर अपने रास्ते पर अपने स्वधर्म से मेल खाते हैं क्राइस्ट अपने रास्ते पर अपने स्वधर्म से मेल खाते मोहम्मद अपने रास्ते पर अपने स्वधर्म से मेल खाते उतनी एक बात सब में समान है रास्ते अलग हैं, व्यक्तित्व है, अलग है ढंग अलग है कहा कृष्ण बांसुरी बजाते हुए तुम तो महावीर के ओठ पर बांसुरी की कल्पना भी ना कर सकोगे वो बात जचेगी ही नहीं बासुरी और महावीर के पास मिल भी जाएगी तो तुम समझोगे कि कोई भूल गया होगा तो महावीर की तो नहीं हो बांसुरी से महावीर का क्या लेना देना और कृष्ण अगर तुम्हें नग्न खड़े मिल जाएं किसी वृक्ष के नीचे आंख बंद के तो तुम मान ना सकोगे कि वो कृष्ण है बिना मोर मुकुट के वो पहचान में भी ना आएंगे उन्हें तुम नाचता हुआ पाओगे तो ही पहचान सकोगे कृष्ण के नृत्य से उनके भीतर का कुछ मेल है महावीर की शून्य मौन से भीतर का कुछ मेल है उस मेल के कारण ही दोनों ही प्रबुद्ध है जीवन का ढंग का सवाल नहीं ढंग तो अनंत होंगे क्योंकि अनंत आत्माएं प्रत्येक आत्मा का अपना स्वभाव है अपनी निजता है अपनी विशिष्टता है उस विशिष्टता को मिटाना नहीं है उस विशिष्टता को ठीक ठीक सम्यक परिवेश देना है सह जो ठीक कहती है उसे नहीं जचा लेकिन तुमसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें जचे न जचे तो तुम किसी को मान के चल पड़ो जनक को घर ग्रस्थी में सिंहासन पर सम्राट हुए हुए घटना घट गई उपनिषदों में एक बड़ी प्राचीन कथा है तुलाधर वैश्य की कथा एक तपस्वी वर्षों से तपश्चर्या कर रहा है जा उस तपस्वी का नाम है उसने इतनी घनघोर तपस्वरिया की कि शरीर को उसने वृक्ष की तरह सुखा दिया जिससे सूखी ठूठ हो हिलता नहीं था वो ऐसा अडिग खड़ा रहता था कि कहते हैं घोंसलों ने उसकी जटा में पक्षियों ने घोंसले बना लिए उसकी जटा में अंडे रख दिए अंडे बड़े हो गए अंडे फूट गए बच्चे हो गए पक्षी जब उड़ गए तभी जाजली वहां से हटा। सोच के कि बच्चों को तकलीफ होगी अंडे हैं गिर ना जाए वो खड़ा ही रहा हिला डुला भी नहीं भीख मांगने भी ना गया महीनों भूखो रहा लेकिन जब बच्चे आकाश में उड़ गए तब वो हिला पर उस दिन उसे बड़ा गौरव और बड़े गर्व का भाव पैदा हुआ कि मुझ जैसा तपस्वी कौन मुझ जैसा अहिंसक कौन एक अक्ड़ पैदा हुई जब उसके भीतर अहंकार का भाव उठ रहा था तब उसने एक आवाज सुनी एकांत जंगल में कि कोई हंस रहा है किसी अदृश्य व्यक्ति की आवाज कि जाजली अहंकार से मत भर अगर ज्ञानी खोजना हो तो पहले तुलाधर वैश्य के चरणों में जाके बैठ उसे तो कुछ समझ में आया कि तुलाधर और वैश्य और उसके चरणों में जाजली जैसा तपस्वी बैठे जिसके बालों में पक्षियों ने घोंसले बनाए और जो हिला नहीं ऐसी जिसकी अहिंसा है और ऐसी जिसकी दया और करुणा मगर देखना तो पड़ेगा ही जाके कि कौन है तुलाधरवैश तो वो खोजने गया काशी में तुलाधर था वो उसके पास गया उसे तो भरोसा ही ना आया वो एक साधारण दुकानदार था और दिन रात तराजू पकड़े रहता था इसलिए उसका नाम तुलाधर हो गया था तोलते ही रहता था चीजें तोल ही रहा था ग्राहकों की भीड़ लगी थी जाजली पहुंचा तो उसने इसकी तरफ देखा भी नहीं इतना ही कहा कि जाजली तू बैठ बहुत परेशान मत हो कि तेरे जटाजूट में पक्षियों ने घोंसले रखे बहुत मत अड़ कि तू हटा नहीं पक्षी बड़े हो गए उड़ गए तब हटा बैठ शांति से बैठ पहले मुझे ग्राहकों को निपटा लेने थे ये बात जब तुलाधर तो ने कही तो जा बहुत हैरान हुआ उसने कही तो बड़ी मुसीबत हो गई आदमी जानता तो है ही कुछ मुझसे तो आगे निश्चित है इसने तो सब बात ही खराब कर दी और इसके पास कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि कला क्या है साधना क्या है बैठ गया लेकिन ध्वस्त हो गया अहंकार देखता रहा बैठे बैठे अच्छे लोग आए बुरे लोग आए भली भांति बोले तुराधर से कोई अपमान भी किया दुकान दुकान का हिसाब लेकिन तुराधर समान रहा संभावी रहा न तो क्रोध न राग न तो किसी के पक्ष न विपक्ष जाजली बैठा देखता रहा उसकी तुला में किंचित मात्र कोई फर्क ना पड़ा अपने आए पर आए आए उसका तौल एक सा ही रहा सांझ जब हो गई दुकान जब बंद होने लगी तो जाजली ने कहा मेरे लिए क्या उपदेश तो तुला धरने का मैं तो साधारण दुकानदार हूं मैं कोई पंडित नहीं इतना ही मैं जानता हूं कि जैसे तराजू के दोनों पढ़ जब समान होते तो एक संतुलन सध जाता है ऐसे ही जब मन के दोनों ही पक्ष क्रोध का अक्रोध का प्रेम का घृणा का राग का द्वेष का समतुल हो जाते और भीतर का तराजू सध जाता है उसी क्षण बस उसी क्षण समाधि घट जाती मैं तो तराजू को साधते साधते खुद भी सध गया और ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं ना तो पक्षियों ने घोंसले बनाए ना मैंने कोई तपस्या की मैं साधारण दुकानदार हूं जाजली मैं कोई तपस्वी नहीं हूं पर मेरा कुल राज इतना है कि तराजू को साधते साधते मुझे साधने की कला आ गई और एक बात मैंने पकड़ ली कि जब भीतर बिल्कुल संतुलन होता है तो अहंकार शून्य हो जाता है संतुलन शून्यता है और उसी शून्य में पूर्ण उतर आता है पर ये तो दुकानदार की बातें हैं तुम बड़े पंडित हो तुम ज्ञानी हो तुम तपस्वी हो तुम्हें इससे शायद कुछ लाभ हो ना लाभ हो इतना ही मैं जानता हूं इतना मैं कहे देता हूं जंगल में रहो और अहंकार पकड़ जाए तो फेंक दिए गए संसार में संसार में रहो और तराजू समतुल हो जाए हिमालय उपलब्ध हो गया बाजार में प्रश्न नहीं है कि तुम कहां जाते हो क्या करते हो प्रश्न यह है कि तुम क्या हो तो जब मैं कहता हूं कि परमात्मा के मार्ग पर सब स्वीकार है घर ग्रस्थी परिवार तब तुम ध्यान रखना हिमालय एकांत निर्जन संन्यास वह भी स्वीकार है अस्वीकार कुछ है, है ही नहीं जीवन को तरल बनाओ और तुम्हारे जीवन की धारा जिस तरह बहती हो जहां बहने में तुम्हें सुख और रस उपलब्ध होता हो वहीं बहे चले जाओ रस कसौटी है गंगा पूरब की तरफ बहती नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती अगर दोनों का बीच में मिलना हो जाए तो बड़ी बेचैनी होगी क्योंकि गंगा भी कहेगी मैं सागर की तरफ जाती नर्मदा भी कहेगी मैं भी सागर की तरफ जाती हूं दो में से एक तो गलत होना ही चाहिए दोनों भला गलत हो दोनों सही तो नहीं हो सकते बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा और बीच मध्य रास्ते पर चौरा है तो खड़े होकर विवाद के हल करने का उपाय क्या है जाकर ही देखना होगा लेकिन जाकर अगर देखोगे तो पूर्व जाती गंगा भी पहुंच जाती है सागर में पश्चिम जाती नर्मदा भी पहुंच जाती है सागर में और सागर एक है सागर कहीं पूर्व और पश्चिम का है भला तुम नाम रख लो उसका अरब की खाड़ी कहो बंगाल की खाड़ी कहो इससे क्या फर्क पड़ता है सागर एक है सभी नदियां सागर पहुंच जाती है जिस तरफ ढलान मिले जिस तरफ रस आए जिस तरफ तुम्हारे जीवन में कविता पैदा होती मालूम हो जिस तरफ तुम गुनगुना के जा सको जिस तरफ तुम नाचते हुए चल सको वही तुम्हारा मार्ग है फिर किसी की मत सुनना किसी की गंगा पूरब जाती हो उससे कहना सुबह जाओ पर मेरी नर्मदा तो पश्चिम जा रही है, और मैं आनंदित हूं अब मुझे मेरी ढलान मिल गई मुझे मेरा मार्ग मिल गया है, और जब प्रति कदम मैं आनंदित हूं तो मान के चला जा सकता है कि अंत में परम आनंद होगा एक एक इंच पर कसौटी है जहां बेचैनी हो तनाव हो दुख हो पीड़ा हो संभलना जीवन का संगीत टूट रहा है पैर कहीं गलत पड़ते होंगे स्वधर्म के कहीं विपरीत जाते होंगे स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया, भया कहीं किसी दूसरे के धर्म में उलझ गए होगे किसी और के धर्म ने तुम्हें आकर्षित कर लिया लोप पैदा कर दिया गंगा को जाते देखकर पूरब की तरफ नर्मदा के मन में भी आकांक्षा उठ गई कि मैं भी पूरब जाऊं नर्मदा अगर पूरब की तरफ जाएगी तो तकलीफ पाएगी कष्ट पाएगी और सागर तक नहीं पहुंच पाएगी प्रत्येक व्यक्ति का अपना ढलान है सदा अपने भीतर के कांटे पर नजर रखो तुम्हारा कांटा सदा ही ठीक बताता है तुम दूसरे के कांटे को देखने लगते हो जरूरत से ज्यादा तब तुम उलझन में पड़ जाते हो तुम जब दूसरे का अनुकरण करने लगते हो तब तुम च्युत होते हो आत्मच्युत होते हो जब तक तुम भीतर के कांटे पर नजर रखते हो और अपने अंतःकरण को पूछते हो और अपनी अंतरवाणी को सुनते हो तब तक तुम कभी भी भटकते नहीं और तब तुम यह भी जानोगे कि जो मेरा मार्ग है जरूरी नहीं कि दूसरे का मार्ग हो तब तुम ये फिक्र ही छोड़ दोगे कि मार्ग का निर्णय किया जाए तब तुम इतना ही देखोगे अगर गंगा भी नाचती जा रही है तो सागर की तरफ ही जा रही होगी उसका सागर पूरब में होगा मेरा सागर पश्चिम में है मैं भी नास्ता जा रहा हूं गंगा भी नाचती जा रही तो दोनों सागर की तरफ ही जा रहे होंगे क्योंकि जब तक नदी सागर की तरफ न जाए तब तक नाच ही नहीं सकती और सागर का पास आना ही पैरों का नृत्य बनता है परमात्मा का पास आना ही भीतर का आनंद बनता है आनंद कसौटी